शिवपुराण रुद्र संहिता ईश्वर ने कहा गृहपते जान पड़ता है तुम बद्रधारी इंद्र से डर गए हो वस् तुम भयभीत मत हो क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और बद्र की कौन कहे यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है भद्र अब मैं तुम्हें वर देता हूँ आज से तुम अग्निपद के भागी हो तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे अग्नि तुम समस्त प्राणियों के अंदर जशराग्नि के रूप से विचरण करोगे तुम्हें दिगपाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा जो लोग इस अग्नेश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा अग्निमांड नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी काशीपुर में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भणी भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वन्यलोक में प्रतिष्ठित होगा नंदीश्वर जी कहते हैं उन्हें यो कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिखपति पद पर अभिषेक करा दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नियावतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्री पुरुष अथवा सत्व स्त्रियां स्त्रियाँ अग्नि प्रवेश कर जाती हैं वे सबके सब, सब अग्निशलीखे तेजस्वी होते हैं इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में प्रशस्ति प्रशंसित होता है विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है वह निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है जितने अपावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संस्कार होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है यह के प्रत्यक्ष तेजों में दहनात्मिका मूर्ति है जो सृष्टि रचने वाली पालन करने वाली और संहार करने वाली है भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी और खाण आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं